जिज्ञासा भगवान भाष्यकार ने कहा है कि ज्ञान प्राप्ति में तो कर्म की अपेक्षा है परंतु उत्पन्न हुआ ज्ञान किसी सहकारी साधन की अपेक्षा नहीं रखता ऐसा क्यों समाधान बिल्कुल ठीक ही कहा है विचार करो दीपक जलाने में कर्म की उपयोगिता है कि नहीं बत्ती चाहिए तेल चाहिए फिर माचिस जलाओ तभी दीपक जलेगा पर जब दीपक जल जाता है तो अंधकार निवृत्ति में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है इसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न करने के लिए नहीं अपितु उसके प्रकट होने में जो प्रतिबंध है उन्हें दूर करने के लिए कर्म की अपेक्षा होती है ज्ञान तो एक प्रकाश के समान है वह प्रकट होने के बाद अज्ञान को दूर करने के लिए अन्य किसी सहकारी की अपेक्षा नहीं रखता है जिज्ञासा क्या अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी फल प्राप्ति में कोई व्यवधान रहता है समाधान अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने के बाद मुक्ति रूपी फल में तो कोई नहीं रहता है। पर यदि साधक के बाह्य संस्कार कुछ ज्यादा है तो उसके जीवन मुक्ति के आनंद में कुछ व्यवधान पड़ सकता है उसके लिए आत्माभ्यास की अपेक्षा होती है जैसे चित्त की चतुर्थ भूमिका में जब साधक पहुंच जाता है तो उसकी मुक्ति निश्चित ही है परंतु पंचम भूमिका में चित्त की जैसी सहज अवस्था रहती है वैसी उस साधक के चित्त की नहीं होगी ऐसा होने पर भी उसकी मुक्ति में कोई व्यवधान नहीं है जिज्ञासा शास्त्र के विचार द्वारा कार्य करण संघास से मैं को हटाने का पूर्ण प्रयास करने पर भी मैं बोलते ही शरीर ही पकड़ में आता है शरीर से अहंकार को पूर्णतया हटाने के लिए विचार को बढ़ाए या कुछ और उपाय है समाधान पहले तो विचार को पचाने का बल बढ़ाना चाहिए विचार करने से ध्यान तो जाता है पर उस ज्ञान को पचा नहीं पाता जैसे एक बालक को पता है कि मन पढ़ने में लगाना चाहिए खेलने में नहीं पर लगता है खेलने में उसमें अभी कमजोरी है क्योंकि जो जानता है उसे मान नहीं पाता है इसी प्रकार विचार से जिस तत्व का निर्धारण करते हैं उसे जीवन में पचाने के लिए अनुभव में लाने के लिए बल चाहिए इसी बल प्राप्ति के लिए ईश्वराश्रय मंत्र जप उपासना आदि साधन है साथ ही इंद्रिय निग्रह मनो निग्रह और प्रतिक्षा का भी अभ्यास करना होगा इन साधनों से शक्ति प्राप्त करके जब आप विचार करेंगे तो देहाभिमान को नष्ट करके अपरोक्षानुभूति तक पहुंच जाएंगे जिज्ञासा कबीर कहते हैं मुआ मुआ सब कोई कहे मुआ न जाने कोई एक बार ऐसा मुआ फिर से मुआ न हो यहां पर कहा है एक बार ऐसा मरो जिससे दोबारा मरना न पड़े वह मरना किस प्रकार का है समाधान कबीर कहते हैं शरीर बदलने को जो मरना कहते हैं वे लोग मरा का अर्थ नहीं जानते अपने अहंकार को मारोगे तो मुक्त हो जाओगे तब जन्म ही नहीं होगा तो फिर दोबारा मरना भी नहीं पड़ेगा जैसे कबीर ने अन्य स्थान पर कहा है अष्टदल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी नौ दस मास बुन को लागो मूर्ख मैली की इस शरीर रूपी चादर को बहुत लोगों ने पर पहना पर ठीक से पहनना किसी ने नहीं जाना इसे मैला कर दिया और फिर फिर जन्म मरण के चक्र में पड़ते रहे परंतु ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल की नहीं दास कबीरा जुगत से ओढ़ी ज्योकी त्यो थरती नहीं इसमें युक्ति यही है कि हमेशा सावधान रहना स्थूल सूक्ष्म शरीर उपकरण है मैं इनसे भिन्न हूँ कबीर निरंतर साक्षी भाव में रहा तो मृत्यु के समय में इस शरीर को असंगता से छोड़ दिया और अगले शरीर में अभिमान नहीं किया कोई व्यक्ति इसी प्रकार सावधान होकर साक्षी भाव में रहकर व्यवहार करे तो वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा क्योंकि मुक्त हो जाएगा जब साक्षी भाव में न रहकर व्यवहार करते हैं तो शरीर से मिल जाते हैं फिर जन्म मरण का चक्कर होता है यही कबीर जी की अभिप्राय है जिज्ञासा सुना है कि हम जो सुनते हैं वह शब्द का वास्तविक स्वरूप नहीं है फिर वास्तविक स्वरूप स्वरूप क्या है? है। समाधान शब्द के स्वरूप के विषय में में आगम काफी विचार किया गया है। उसी का कुछ कथन हम यहाँ करेंगे जैसे बीज में दो दल रहते हैं पर उनकी पृथक अभिव्यक्ति नहीं होती जब वह अंकुरित होगा तो उससे पहले उसमें कुछ उच्छूर्णता आएगी कुछ फूल आएगा अर्थात उसके अंदर आकाश का प्राकट्य होगा अब अंकुर के लिए अवकाश मिल जाता है इसी प्रकार आगम के अनुसार शब्द का मूल तत्व आपका स्वरूप ही है उसे शिव कहिए प्रकाश कहिए या सत्ता कह दीजिए आपका स्वरूप जड़ प्रकाश के समान नहीं है अन्यथा प्रकाश होने पर भी दूसरे किसी जानने वाले की अपेक्षा रहेगी उस प्रकाश में विमर्श शक्ति है और यह शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं है सशिक्षा सर्जन की इच्छा में में पहले एक अहम अहम आता है। प्रकाश है और ह यह विमर्श शक्ति है विमर्श शक्ति सर्वप्रथम स्व मूल प्रकाश में प्रतिष्ठित होती है अतः प्रकाशानुविध प्रकाश संयुक्त विमर्श शक्ति ही शब्द का मूल है इस प्रकार हम जितने भी शब्दों तथा तो अर्थों का अनुभव करते हैं सभी अ और ह वर्णों के मध्य है अर्थात अहम के मध्य है इस प्रकार शब्द का प्रथम स्वरूप है नाद उसी को कहा शब्द ब्रह्म नादरूपम नाद की अभिव्यक्ति मूलाधार में होती है यह नाद है और आकाश है यहाँ पर शब्द की जो स्थिति है उसका नाम परावाक है मणिपुर में प्राण संचार रहता है जब नाद यहाँ पहुँचता है तो प्राण के साथ उसका योग होता है प्राण शक्ति से संयोग होने के पूर्व शब्द ही बीजावस्था मानी जाती है अब यहाँ प्राण शक्ति के संयोग से शब्द का नाम हो जाता है पश्यंती वाक अनाहत चक्र में पहुँच शब्द का जब मन से संयोग होता है तो उसकी मध्यमा वाक संज्ञा हो जाती है मध्यमा से शब्द का स्वरूप ज्ञानात्मक है वृत्ति रूप है और वहाँ शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं है स्वप्न भी मध्यवाक का ही रूप है इसलिए स्वप्न में ज्ञानात्मक वृत्ति जैसी जैसी दौड़ती जाती है वैसा ही आपको अर्थ का भान होता जाता है इसी को लेकर संपूर्ण वेद रूपी ज्ञान राशि को मनोमय कोष में रखा गया है विशुद्धि चक्र में पहुंचकर शब्द का जब कंठ से संबंध होता है तब क्रिया शक्ति आ जाती है क्रिया शक्ति के माध्यम से तालु आदि विभिन्न स्थानों पर प्राण वायु का संघात होने से अलग अलग वर्ण उद्भूत होते हैं अनाहत चक्र में जो मध्यवाक मावाक मध्यमा थी वही वर्णों द्वारा वैखरी वाक के रूप में हमारे सम्मुख आती है इसी वैखरी वाक को हम श्रोत्र द्वारा गृहित करते हैं इस प्रकार आपका स्वरूप या आत्मा ही वास्तव में शब्द का मूल स्थान है अतः आगम में कहा है महा संधानाद मंत्र मंत्रवीरियानुभव इसी दृष्टि से भाष्यकार भगवान ने तैत्रिय भाष्य में मनोमय कोष के प्रसंग में ऋगादि मंत्रों का मूल स्वरूप अनादि निधन चैतन्य अर्थात आत्मा ही बताया है